अब तक सात सूत्र विस्तार से पढ़े और इस स्पंद शास्त्र का जो अध्ययन हमारा निरंतर जारी है आठ वर्ष शुरुआत में थोड़ा सा लिया था अपन उन सूत्रों को आगे बढ़ाते हैं सूत्र है न ही छा नोदन से आय प्रेरकत्वे न वर्तते अभी तो आत्मबल स्पर्शात् पुरुषस्तक समित इसके पहले सूत्रों से जो एक संदेश मिला था कि जो मूढ़ इंद्रियां हैं उन मूढ़ इंद्रियों में भी जब आत्म बल का स्पर्श मिलता है तो वे अमूढ़वत व्यवहार करती हैं मानो वो स्वयं जागृत हो मानव स्वयं चैतन्य हो लेकिन ऐसा है तो मन में एक संशय पैदा होता है कि कहीं हमारी स्थिति क्या है क्या हम मात्र उस चैतन्य के और इंद्रियों के बीच मात्र एक प्रेरक यानी कठपुतली की तरह बने रह जाते हैं तो इस प्रश्न का इस सूत्र में जवाब है इस सूत्र न से शुरू होता है नहीं ही इच्छा नोदन से ऐसा नहीं है कि हम मात्र कठपुतली बने हैं अगर ऐसा होता तो यह होता है कि आज हमने एक गेंद को मारा हवा में कितनी आर्द्रता है हवा का कितना बहाव है किस दिशा में बहाव है उस गेंद का वजन कितना है उस पर बल कितना लगाया गया तो हम गणित निकाल सकते थे ये इस दिशा में इतने दूर तक जाएगी इतने दूर पर जाकर गिर जाएगी सटीक रूप से हम इसका आकलन कर सकते ये न्यूटोनियन मैथमेटिक्स न्यूटन का गणित जब हमको तो जब न्यूटन ने एक बात बोली थी कि मेरे को ये बता दो कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ उस समय के फोर्सेस का आकलन बता दो सारा। डाटा बेस दे दो मेरे को तो मैं इस सृष्टि का भविष्य बता दो अच्छा वो जो बोलता था उसको आप काट भी नहीं सकते क्यों नहीं काट सकते थे क्योंकि अगर हमको किसी भी सिस्टम में सारे आंकड़े बता दिए जाए तो हमको उस सिस्टम का भविष्य बताया जाए संभव है एक मैथमेटिशियन अच्छी तरह से कर सकता है एक गेंद के ऊपर तीन दिशाओं से बल लगा रहे तो उन बलों बलों का एक सामूहिक प्रभाव क्या होगा वो किस दिशा में कितने दूर तक जाएगी और कितने समय में पहुंचेगी ये सारी बातें बताई जब एक गेंद के लिए किया जा सकता है तो पूरे ब्रह्मांड के लिए भी किया जा सकता हो सकता है उसके लिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़े उस समय कंप्यूटर ही नहीं था न्यूटन के समय फिर भी उसने यह दावा कर दिया था कि एक वक्तव्य है जिसको आप सिद्ध बल ही नहीं कर सकते गलत सिद्ध नहीं कर सकते तब तो हमारे मन में प्रश्न उठा था फिर यह इंसान क्या है मात्र कटकु ये जो सूत्र है ये वही सूत्र बता रहा है कि जब यह अपन सूत्र पढ़ने जा रहे हैं ये वही बताता है कि न्यूटन ने एक समय ये बात बोली थी और उन्होंने सारे वैज्ञानिक जगत के सामने ये बात रखी थी और वैज्ञानिकों को ये बात हजमत तो नहीं हो रही थी क्योंकि वो भी थी इंसान है लेकिन गलत करते भी नहीं बन रही थी क्योंकि काट, अकाटे बात थी उसकी कैसे काटे भी तो कैसे काटे काटने के लिए कुछ ना कुछ तो हमारे पास हथियार चाहिए जिससे हम काटे नहीं तो हमको ऐसा लगता था कि न्यूटन के वक्तव्य से हम सब तो कठपुतली बन गए मतलब पहले ही क्षण ब्रह्मांड के विस्फोट के समय जब उनको जब के बिग बैंग हुआ या हिरण गर्व से ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसी क्षण तय हो गया था कि पूरे ब्रह्मांड में कब कब क्या क्या होगा कौन कौन पैदा होगा कौन कौन किस दिन बनेगा कौन कौन कब कब क्या क्या बोलेगा कौन कौन कब क्या क्या लिखेगा कौन सा संगीत बनेगा कौन सा चित्र बनेगा ये सब कुछ पहले दिन तय हो जो तो इस संसार का रंग ही कैसा था यह संसार एक निर्जीव मशीन की तरह हो गया इस संसार में रस नाम की कोई चीज नहीं रह थी जब सब कुछ तय है तो फिर मेरी जरूरत क्या है सब कुछ तय है तो तुम्हारी जरूरत क्या है और तुम और में अगर है तो मात्र कठपुतली नाच रहे हैं जैसा नचा है। वो पहले दिन का फोर्स आज तक नचा रहे है, नाच रहे है। इस प्रश्न का जवाब तब तक नहीं मिला जब तक कुछ ऑब्जर्वेशंस वैज्ञानिक ने नहीं किए। विज्ञानिकों की कुछ प्रेक्षण करना ऐसी थी जो चौंकाने वाली निकली जिससे तय होने लगा कि सचमुच में न्यूटन गलत था न्यूटन का फिजिक्स गलत था मोटे तौर पे हम गेंद की बात कर रहे हैं। चांद की बात करें नदियों झरनों में बहाव, कितना पानी गुजर रहा है इसकी बात करें तो न्यूटन की गणनाएं सही बैठती लेकिन अब जब हम अत्यंत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करने लगते एटॉमिक लेवल मालिकुलर लेवल इलेक्ट्रॉनिक लेवल उस लेवल के ऊपर ये बातें गलत सिद्ध होने की हमको फिर यह समझ में आने लगा कि सचमुच में चेतना नाम की एक चीज बीच में है जो सतत स्पंदमय है सतत उच्छलायमान है सतत वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है वो भविष्य स्वयं का बना सकती है, यह बात ठीक वैसी है जैसे शिव में सर्व सर्वकर्तृत्वता है वो सब कुछ कर सकता है हम में भी होता है उसमें सर्व होता है हम में भी लेकिन सीमित ज्ञात होता है उसमें परम शक्ति है जिसको हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं शक्ति का विरोध कोई नहीं कर सकता हम कई बार बोलते बा हैं, लेकिन हम में भी शक्ति है लेकिन एक सीमित दायरे में तो हम अपने आप को कटपुतली नहीं समझ रहे अब समझ में आ गया कि हम कटपुतली नहीं हैं। हमारे बीच एक चेतन ने बैठा है हम शिव हैं और हम प्रिडिक्ट प्रिडिक्टेबल नहीं है क्लियरली प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हां बस ऐसा ही होगा एक व्यक्ति को आप गाली दोगे और उठा के थप्पड़ मारे देगा तय नहीं वो सोचेगा कि मेरे को क्या करना है मेरी मर्जी वो उसकी मर्जी का बादशाह है और ये मर्जी और उसके बादशाह जो है वही उसके मित्र का चेतन है वही तय करेगा कि मेरे को आज क्या करना है सामने वाले ने गाली दी कोई बात नहीं मैं मुस्करा देता हूं दूसरे ने गाली दी ठीक इसको पीट देता हूं वो उस जगह स्वतंत्र है तो उसकी स्वतंत्रता सीमित दायरे में है उसके बावजूद स्वतंत्रता है वो शिवत्व से थोड़ा सा दूर है फिर भी वो शिव क्यों दूर है क्योंकि वो माया के क्षेत्र में घूमने आ गए इसलिए उसकी स्वतंत्रता कम हो गई है वो घूमने आया है माया के क्षेत्र में। जैसे अपने देश से आप घूमने के लिए अमेरिका चले जाओ तो वो आपको नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे जो आपको आपके देश में है वहां पर आपके कुछ अधिकार कम हो जाएंगे ना तो आपको हिंदुस्तानियों वाले अधिकार मिलेंगे ना अमेरिकियों वाले अधिकार मिलेंगे वहां पर आप एक विदेशियों वाले जो अधिकार है वही मिल पाएंगे और वही स्थिति होती है कि जब भिन्नता के क्षेत्र में या माया के क्षेत्र में शिव विचरने के लिए घूमने के लिए निकल जाता है तो वो शिवत्व से थोड़ा दूर हो जाता है उसके अपने अधिकार कम हो जाते हैं इसलिए हमारा ज्ञातत्वता कर्तत्वता संपूर्णता व्यापकता, जो सारे गुण हैं कला विद्या राग, राग काल नियति नामक पांच कंचुकों से कम कर दिए गए और हम एक शिव के छोटे संस्करण बना दिए गए लेकिन इस सबके बावजूद हम कठपुतली नहीं बने ये तह क्योंकि हमारे हाथ में एक विवेक शक्ति है हमारा वो चैतन्य का स्वरूप है जो विवेक है हमारे पास जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उसके द्वारा हम अपनी क्षण क्षण के निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यही सूत्र का मतलब है कि न ही इच्छा नोदना से आयम प्रेरकत्व नर्ते थे हम मात्र उस मूल इच्छा शक्ति जिससे हमारा संसार का निर्माण हुआ उसके मात्र प्रेरक नहीं बनने हैं कठपुतली की तरह अपित्वात्म बलस्पर्शात लेकिन आत्मबल के स्पर्श मात्र से पुरुष तत्समो भवित पुरुष मतलब हम जो एक जीव है तत्समो भवित शिव के समान बन जाता है इसलिए अब इसमें हमारे इसमें एक संभावना पूर्ण बता दी गई है कि हम सीमित दायरे में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं उसके बावजूद हमें शिवत्व की संपूर्ण संभावना छिपी है पूर्ण शिवत्व की लघु शिवत्व हमें है पूर्ण शिवत्व की संभावना पूरी पूरी छिपी है इसलिए हमारा स्वातंत्र शिवित स्वा... सीमित स्वातंत्र है और जो सृष्टि बनी है शिव की उसमें तीन स्थितियां हैं, एक स्थिति है शिव की पूर्ण स्वतंत्र एक है जीव की अर्ध स्वतंत्र और एक है जड़ की जो माया में पूरी तरह अच्छा दिख है अस्वतंत्र जैसे ये दरी है ये पूरी तरह से अस्वतंत्र है इसको इसके खुद के दरी होने का ज्ञान नहीं है विमर्श नहीं है उसके पास एक टीवी आवाज दे रहा है बोल रहा है दृश्य दिखा रहा है लेकिन इसको अपने स्वयं के टीवी होने का कोई भान नहीं है आज के अखबार में न्यूज है नई दुनिया में कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलप हो गया उसका इस पर नाम रखा उसका कुछ फुलफॉर्म है और वो आईक्यू टेस्ट में पास हो गया लेकिन उस ब्रेन को क्या यह अनुमान है कि मैं कौन हूं यह नहीं हो सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया जा सकता है लेकिन आर्टिफिशियल चेतना नहीं बनी जा सकती चैतन्य आर्टिफिशियल नहीं हो सकता वो ब्रेन में भी चैतन्य है लेकिन वो माया प्रगाढ़ माया के क्षेत्र में है इसलिए उसको अपने स्वयं के कुछ होने का भान नहीं इस कुर्सी को भान नहीं है कि मैं कुर्सी हूं इस टेबल को भान नहीं है कि मैं टेबल हूं इस दरी को कोई अंदाज नहीं उसी तरह उस इंटेलिजेंट ब्रेन को भी नहीं मालूम इंटेलिजेंस होना अलग बात है चेतना अलग चीज है उस ब्रेन को भी जो आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया उसको भी यह नहीं मालूम कि मैं आर्टिफिशियल ब्रेन हूं ये हमारे भीतर जो एक चेतना का धागा है अनिश्चित जो प्रस्फुट है जो हम पढ़ चुके वो सर्वोत्तम है हम सबके अस्तित्व का जो सर्वोत्तम हिस्सा है वो अनिश्चित चेतना का धागा है जो हम सबके बीच में पिरोया हुआ है हम सब एक माला की तरह हैं, जिसमें जड़ भी है चेतन भी है भिन्न भिन्न पुरुष भी हैं, और वो सब जुड़े हैं उस चेतना के धागे से केंद्र से अगला सूत्र है निज शुद्धिया समर्थ से कर्तव्येश्विलाषण कर्त यदा क्षोभ प्रलीयत तदा सियात परमं पदम् निज अशुद्ध असमर्थस्य खुद के बनाए हुए मल के द्वारा खुद यानी शिव स्वयं असमर्थ बना संसार के वासनात्मक कार्यों में लगा भिन्न भिन्न अभिलाषाओं का गुलाम हुआ लेकिन जब यानी यदा क्षोभ प्रलीयत तदा से परमं पदम लेकिन जैसे ही उसका क्षोभ स्वरूप में विलीन हो जाता है वो परम पद को प्राप्त होता अब इस सूत्र को अपन समझ लें अपनी इच्छा से शिव ने अपनी स्वातंत्र शक्ति से अपनी शक्ति को सीमित किया जीव रूप में आने के लिए पति रूप से वो जीव रूप में उतरा अवतरण हुआ शिव का अगर वो स्वयं की स्वतंत्र शक्ति से ऐसा न कर पाता तो हमको स्वातंत्र शक्ति पर ही संदेह होने लगता कि स्वतंत्र शक्ति होते हुए सा काम नहीं कर सकती जिस शक्ति को अपरिभित स्वतंत्रता है करने की तो क्या वह स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते? सत्य है कि वो स्वयं को भी सीमित कर सकते हैं। उसने जीव रूप में आके स्वयं को सीमित कर दिया यह बातें सुनने में अजीब भी लगती है और रोमांचक भी लगती है पूर्ण स्वातंत्र वो है जो सब कुछ कर सके और वो स्वयं को अपूर्ण बना सके यह भी कर सकती तो उसने जीव रूप में स्वयं की शक्ति को सीमित बना दिया और वो पूर्ण स्वातंत्र से अर्ध स्वातंत्र अपूर्ण स्वातंत्र होगी लेकिन जब जैसे ही इन अभिलाषाओं वासनाओं इच्छाओं जिनका नाम हमने यहां क्या रखा है संस्कृत में क्षोभ क्षोभ का एक मतलब हम सामान्य भाषा में समझते हैं चीड़ परेशानी उदासी ना? जैसे किसी को दुख के क्षमात्मक क्षोभ के क्षणों में हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं कि क्षोभ यानी उदासी परेशानी और सचमुच में अभिलाषाएं है, बीज हैं और उदासी परेशानी ये उसके फल हैं जहां अभिलाषा है जहां अपूरित कामनाएं हैं वासनाएं हैं वहां पर शोभ का होना नितांत तो जरूरी है क्योंकि अभिलाषाएं कभी पूरी होने के लिए नहीं होती क्योंकि जितनी पूरी होती हैं उतने नए पेड़ लग जाते हैं उसके जितनी फिर पूरी होती है उसके फिर नए पेड़ लग जाते हैं अभिलाषा नाम इसी का है जो पूरी हो सके वो अभिलाषा नहीं है तो इसलिए जैसे ही ये शोभ स्वरूप में विलीन हो जाता है जीव को परम पद मिले इसलिए हमने तीन तरह देखी शिव की जीव की और जड़ अब तीनों सचमुच में परमार्थिक दृष्टि से शिव है जड़ भी शिव है जीव भी शिव है लेकिन माया के आवरण का फर्क है अर्ध आवरण में हमारे पास विवेक शक्ति है पूर्ण आवरण में विवेक शक्ति शक्तिहीनता है लेकिन जैसे ही शोक का स्वरूप में विलीन हो जाता है केंद्र में विलीन हो जाता है जैसे विदेश से वो घर लौट आता है उसे वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उस समय के लिए उससे छीन लिए गए थे सर्वकर्तत्वता तो का सर्वज्ञातत्वता तो का व्यापकता का पूर्णत्व का जो सारे सारे अधिकार उससे छीन लिए गए थे क्योंकि केंद्र में जब है वो सारे अधिकार उसे परिपूर्ण है क्योंकि स्वातंत्र शक्ति का स्वामी है स्वातंत्र शक्ति को अपने में समेटे हुए और जैसे ही वो केंद्र से दूर जाता है वैसे उसके अधिकार कम होते चले जाते हैं यह शिव का अवतरण है बहुत अच्छी तरह से समझ में आती बात केंद्र में वो पूर्ण स्वामी है किरण में वो कहां क्या क्या है केंद्र में पूर्ण स्वस्थ अपने आप में स्थित है स्वस्थ का मतलब है पूर्ण अपने आप में स्थित बाहर है वो अस्वस्थ केंद्र से दूर गया अस्वस्थ हो गया केंद्र में उसे नापने तोलने की कोई जरूरत नहीं है क्यों कि वहां पर केंद्र में होता है किसी चीज से पूर्णता को नापा नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी स्केल कहीं पैदा नहीं हुई जो पूर्ण को नाप सके हर स्केल अपूर्ण रहेगी और रहे है। हर स्केल केंद्र के बाहर की चीजें तो उस शोभ के किसी भी क्षोभ के स्वरूप में विलीन होते ही उसे परम पद प्राप्त होना तय है अब उसने अपने का अवतरण कैसे किया सबसे पहले उसने आणो मल, मल तरह का आपने नाम सुना ही है अपन कि तीन मल जो अपने आप के ऊपर आवरण के रूप में डाले आनो मल से उसने अपने आप को छोटा मान लिया कि मैं पूर्ण नहीं हूं मैं अपूर्ण हूं आणव मल से कार्म मल का जन्म हुआ क्योंकि वो संसार के काम में लग गया अब जब मैं पूर्ण नहीं हूं तो पूर्णता प्राप्ति के लिए कोशिश करूंगा प्यास लग रही तो पानी की कोशिश करूंगा भूख लग रही तो खाने की कोशिश करूंगा और मुझे हर प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए सतत संसार में भेजते रहे वो सतत में वो सब काम करने लगा संसार के अच्छे बुरे शिवत्व की आज्ञा से और शिवत्व की आज्ञा के खिलाफ दोनों तरह के काम करने लगे कुछ ऐसे थे कार्य जिसको करने में अंतरात्मा मेरी साथ थी कुछ ऐसे कार्य थे जिनको करने में मेरी अंतरात्मा मेरा सतत विरोध कर रही थी ऐसा मत करो। जब मैंने किसी का अहित किया किसी का हित हरण किया उस समय मेरी अंतरात्मा सदा मेरा विरोध कर रही थी तो जब अंतरात्मा विरोध कर रही थी कि ऐसा मत कर फिर भी मैंने किया और इसलिए माया मल का जन्म फिर मुझे सुख मिला दुख मिला जन्म हुआ मरने मरने को आया बुढ़ा हुआ बीमार हुआ इसलिए इस संसार के चक्र में घुकने लगा ये तीन स्तर हैं उसके अवतरण के सबसे पहले मूल मल है आणव मल जिसके द्वारा मैं सीमित कर दिया गया शिव अपने आप को सीमित कर देता है उसके बाद संसार के कार्म कार्य में लग जाता है वह है कार्य मल जिसके द्वारा संसार के कार्य में करते वक्त तो उसको कार्य अहंकार होता है ये काम मैंने किया ये काम तुमने किया ये मेरा काम है मेरा काम नहीं है ये मैंने अच्छा कर दिया अरे ये मुझसे बुरा हो गया ये मुझसे गलती हो गया अरे ये मैंने कितना बढ़िया कर दिया और तरह तरह के कार्यों के जो हम पर प्रभाव होते हैं उन प्रभावों के साथ हम उस कार्य के दलदल में फंसते चले जाते और वो मल के द्वारा हम फल जनित करते से हम माई मल में फंस जाते हैं, जिसमें जन्म मरण का सुख दुख का चक्कर शुरू हो जाता है तो मूल मल है आणो मल अगर आणो मल हट गया तो बाकी के दो मल बिना हटाए हट जाते हैं तीन स्तर हैं कार्म मल से माई मल से आ, बड़ा है कार्म मल जनक है माई मल का और कार्म मल का जनक है आणोमल तो इस मैं उन्हीं तीनों मनों की बात करी है कि वह अपने स्वयं की इच्छा से अशुद्धि असमर्थता और करते हुए शिवा कर्तव्य शिवाभिलाषी कर्तव्य का अभिलाषी बन गया मेरे को यह करना ही है अभी ऐसा नहीं करूंगा तो फिर ऐसा कैसा मिलेगा और वो सतत करते हुए तभी हम बोलते हैं ना कि ज्ञानी के कोई कर्तव्य शेष नहीं जब वो शिव के स्तर पर आया था उसके कोई कर्तव्य शेष नहीं वो जो करे जो ठीक उसकी मर्जी जो नहीं करे तो ठीक उसकी मर्जी क्योंकि वो मर्जी का मालिक तब पूर्ण हो जाता है हम भी मर्जी के लेकिन अपूर्ण मालिक हैं हम चाहते हैं कि ऐसा करे लेकिन ऐसा हो जाए जरूरी नहीं है या हम कर पाएं जरूरी नहीं है हम अपनी मर्जी के पूर्ण मालिक नहीं है लेकिन संपूर्ण मर्जी का मालिक अब तब बन पाता है जब उसका क्षोभ विलीन हो जाता है अब दसवां सूत्र है इसके आगे का तदा सियात कृत्रिमों धर्मों यतत्व लक्षण यतस्त तदी सितम सर्व जाति चोति च ये भी बड़ा अच्छा सूत्र है इसको अपन आज संक्षेप में देखते हैं अब शोक का जब विलीन हो जाता है जैसे अभी इसके पुरुष सूत्र में हमने पढ़ा कि शोक यानी बिना-बिना कामनाएं और उन कामनाओं से जनित सुख और दुख परेशानी और चिड़त और क्रोध ये सब जब स्वरूप में विलीन हो जाते हैं अपने केंद्र में विलीन हो जाते हैं। तब क्या होता है तब क्या होता है कि ज्ञातृत्व और कर्तृत्व के कृत्रिम यानी प्राकृतिक या नेचुरल या स्वभावजन्य धर्म का उदय होता है मतलब समझ लेते जब योगी के हृदय से संपूर्ण रूप से क्रोध मोह लोभ या लिप्तता समाप्त हो जाती है उस समय उसके हृदय में प्राकृतिक रूप से या कुदरती रूप से या नैसर्गिक तरीके से ज्ञातत्व और कर्तृत्व के लक्षण उभरने लगते हैं वो पैदा हो जाते हैं उसकी ज्ञातरता बढ़ती चली जाती है और उसकी कर्तृत्वता की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है कितनी बढ़ जाती है वो वो पूर्ण शिवत्व तो तक बढ़ सकती है अब यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि शिव सृष्टि स्थिति और जब संवार करता है तो यहां पर तीन चीजें करता है जब सृष्टि बनाता है तो स्वात्म विकास करता है अपने आप से सृष्टि बनाता है कि उसके पास और कोई मटेरियल तो था नहीं सृष्टि बनाने लायक इसलिए वह अपने आप को सृष्टि में परिणत करता है इसको बोलते हैं स्वात्म विकास दूसरा होता है स्वात्म संकोच जब पूरी सृष्टि को अपने आप में विलीन कर लेता है लेकिन इन दो परिस्थितियों में हम शिव की जगह बैठकर देखें वो जब विकास करता चला जाता है और वो केंद्र में जब बैठा होता है तो वो क्या जानता है वो ये जानता है कि ये सब कुछ मैं ही मेरा विकास हो रहा है उसके मन में इस बारे में कोई संशय नहीं होता शिव की स्थिति में वो माया से उस वक्त पूर्णतः मुक्ता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या हूं और मेरा क्या विकास होता है लेकिन जब विकास होने के बाद में जब उसको खेल शुरू करना होता है तब माया का अवतरण होता है और स्वतंत्र शक्ति को माया शक्ति में बदलता है और माया शक्ति से जो वा, वामा शक्ति बन जाती है वामा शक्ति से चार चक्र जैसे हमने पढ़े थे खेचरी गोचरी दिग्चरी और भूचरी इन चार चक्रों के द्वारा वो हमारे पूरे व्यक्तित्व पर कब्जा कर लेते हैं हमारी इंद्रियों पर कब्जा कर लेता है हमारे ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों पर हमारे अंतःकरण पे और पांच तनमात्राओं में शब्द स्पर्श रूप रे कब्जा कर लेते और हमसे संसार के सब काम करवाती है लेकिन यही शक्तियां अगर हम सही साधना करें हमारा दिशा बदल जाए केंद्र की के दिशा हो जाए तो यही शक्तियां हमारी सहायता करते हुए हमको वापस केंद्र तक ला भी सकती हैं तो एक तो आत्म विकास या स्वात्म विकास और दूसरा स्वात्म संकोच जिसमें वो अपने आप में समेट लेता है तो इन दोनों परिस्थितियों में उसका विमर्श ये पूर्ण ज्ञान का होता है वो जानता है कि मैं कुछ मैं ही हूं जो अपने आप विकसित हो रहा हूं और मैं ही हूं जो अपने आप को अपने आप में समेट रहा हूं तो इन दोनों समय जो उसका जो स्पंद होता है जो विमर्श होता है उसे हम सामान्य स्पंद बोलते हैं सामान्य स्पंद क्यों बोलते हैं उस समय उसकी अभेद की दृष्टि बिल्कुल भी नहीं होती लेकिन बीच की वो स्थिति जो स्थिति वाली स्थिति सृष्टि स्थिति और संवार तो सृष्टि और संहार के समय तो वो अभेद में ही रहता है इसलिए उसको सामान्य स्पंद बोलता है लेकिन जो स्थिति है ना लालन पालन के समय में जब उसका बरा पूरा संसार चलता है उस समय भेद की दृष्टि होती है, बोलते है इस बोलते हैं विशेष स्पंद क्योंकि इस विशेष स्पंद में माया का साम्राज्य होता है और इस माया के साम्राज्य में वह खुद शिवत्व से जीव दूर हो जाता है लेकिन वो केंद्र में जो बैठा है जो चैतन्य है इस सब साम्राज्य के बाद भी शिवत्व की स्थिति का योगी या शिव स्वयं इस साम्राज्य से दूर रहता है वो समझता है जानता है कि ये माया है और इससे दूर रहता है या हमारा जो इस जीव का आरोहण होने लगता है और उसका माया का भेद संभव हो जाता है तो उस समय भी वो समझने लग जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड का जनक हूं मुझसे ही ये सारा ब्रह्मांड बाहर निकला है मेरे में और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है मेरे अपने हिस्से हैं तो वो जो परिस्थिति बनती है सर्वात्म भाव की कि सब कुछ मैं हूं या विश्वात्म भाव की उस परिस्थिति में जो आनंद का सर्जन होता है उसके लिए जो रस का सर्जन होता है जो आनंद मिलता है उसको उस आनंद की हम वर्णन नहीं कर सकते कोई तुलना करना संभव नहीं है किसी और आनंद से और ये जो तीनों स्थितियां हैं सृष्टि की स्थिति की संवार की इसमें दो स्थितियां तो अभेद की हैं जो सामान्य स्पन्ध है और स्थिति वाली स्थिति भेद की है जिसको हम विशेष स्पंद बोलते हैं इन तीनों का संयुक्त जो शिव सूत्रों में नाम है उसका नाम है किंचित चलन किंचित चलन है ना थोड़ी सी हलचल ये हलचल कहां से शुरू होती है उसके विमर्श में उसके हृदय में शिव के हृदय में शुरू होती है ये सब कुछ प्रक्रिया शिव के हृदय में होती है और उससे फिर बाहर निकलती है जैसे हम पहले दूसरे सूत्रों में पढ़ चुके हैं कि जिसके हृदय से सब कुछ बाहर जिसके विमर्श से बाहर निकलती है ना उसको हमने प्रणाम किया था तो इसको हम फिर से देखते हैं कि तब जब शोभ का विलय हो जाता है उस समय पूर्ण ज्ञातृत्व और पूर्ण कर्तृत्व का लक्षण उभरने लगता है तदस्त सितम सर्व जाना च करोती चब वो जो कुछ भी इच्छा करता है वो सब कुछ करता भी है और सब कुछ जानता भी है उसके लिए कुछ भी जानना असंभव नहीं है उसके कुछ भी करना असंभव नहीं है उसके लिए सब कुछ अपना क्योंकि आपका जब अपना विकास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे अपने शरीर के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं वैसे वो पूर्ण अनता के साथ में पूरे ब्रह्मांड पुरुष पूरे ब्रह्मांड के साथ वो कुछ भी कर सकता है तो इस तरह उसको पूर्णता की उपलब्धि होती है और पूर्णता की उपलब्धि जब होती है तो उसके कोई सीमा नहीं स्वतंत्रता शक्ति का स्वामी हो जाता है और जितने शक्ति चक्र हैं वो सब उसके आधीन होते हैं अभी अपना दसवां सूत्र पढ़ा अभी अपने आज जैसे तीन सूत्र पढ़े आठवां नवा और दसवां सबसे पहले तो हमने यह देखा कि हम मात्र उसकी कटपुतली बने हुए नहीं है हम में एक शिवत्व है एक चैतन्य है उस चेतना के द्वारा हम स्वयं अपनी इच्छा के स्वामी है यह अलग बात है कि वो हमारी अधिकार क्षेत्र है, सीमित है ये शिव का अधिकार क्षेत्र है उससे छोटा अधिकार क्षेत्र हमारे पास है और हम इस सृष्टि के जब निर्माण को समझते हैं तो शिव ने अपने ही स्वरूप से कुछ अशुद्धियों का निर्माण किया जैसे आणुमल बना आणुमल से कार्यों में लिप्त हुआ सांसारिक कार्यों से कार्ममल बना और उससे माईमल का जन्म हुआ और जीव दुख और सुख के थपटों में पड़ने लगा और ये संसार के अंदर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा जब ये क्षोभ विलीन हो जाता है तो फिर वो परम पद को प्राप्त हो जाता है और इस शोभ के विलीन होने से उसमें पूर्ण ज्ञातत्व और पूर्ण कर्तत्व की पूर्ण प्राप्ति होने लगती पुनः प्राप्ति होने लगती है। अगला सूत्र है तमधिष्ठात्र भावेन स्वभावाम अवलोकनाय स्मय मान इवास्ते युवास्ते ये यम कुसरती कुतन इसको पढ़ने के पहले अपन कुछ छोटी छोटी एक बातें समझ लेते हैं ताकि अपन को ये जो नया सूत्र है इसको अगली बार अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसमें दो तीन चीजें समझने लायक हैं, क्योंकि ये शब्द हमेशा बार बार आते हैं हमारे शिव सूत्र में और शिवशास्त्रों में कि एक तो अच्छी तरह से समझना जरूरी है, कि स्वातंत्र्य और चैतन्य अलग अलग नहीं है स्वातंत्र शिव की शक्ति है चैतन्य शिव है और शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है यह उसी की अपनी निजी शक्ति है दोनों का अलग करना संभव नहीं है जैसे सिक्के के दो पहलुओं का अपन अलग नहीं कर सकते इस कागज के ऊपर दो पहलू हैं एक इधर का एक इधर का हम इन दोनों का अलग नहीं कर सकते इसी तरह से शिव और शक्ति में हम हमारी दृष्टि वही होना चाहिए कि शिव और शक्ति में अभेद है शिव की शक्ति, शक्ति से अलग नहीं है जैसे मेरी शक्ति है तो मुझसे अलग कहां ठहरेगी और अगर वो शक्ति नहीं है तो मेरा अस्तित्व तो क्या है मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं इसलिए शिव शक्ति में अभेद है और उसी तरह से उसके अन्य नाम चैतन्य और स्वातंत्र इनमें भी कोई भेद नहीं है मल जो है मात्र अज्ञानता का नाम है अन्यथा मल भी उसने अपने स्वरूप से ही बनाया मल को लाने के लिए कोई अलग से कोई पर्दा या कोई गंदगी इकट्ठी नहीं की उसने अपने स्वरूप से बनाया इसलिए मल भी अपने आप में शिवत्व ही है जिसे इसके पहले हमने पढ़ा था कि उसको उसको ढकने की क्षमता किसमें है किसी में भी नहीं क्योंकि ढकेंगे कैसे ढकने के लिए हमको कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो शिव नहीं है ना और ऐसा कुछ चीज हो ही नहीं सकती कि जो शिव नहीं है तो इसलिए हम उसको ढकने के लिए कोई तरीका भी नहीं हमारे पास इसलिए एक स्वतंत्र और चैतन्य की बात है और उसके अस्तित्व को ढकना संभव नहीं है मल मात्र हमारे अज्ञान का नाम है और अज्ञान माया का काम है और माया उसकी भ्रम पैदा करने वाली शक्ति है जो इस संसार को स्थिर रख के जाते जो विशेष स्पंद है उससे इस संसार बना रहता है और केंद्र से माया भी जुड़ी है उसी केंद्र से मल भी जुड़ा है उसी केंद्र से योगी भी जुड़ा है उसी केंद्र से, से एक सामान्य जीव जुड़ा है और उसी केंद्र से ये पूरा जड़ संसार भी जुड़ा हुआ है ये जड़ संसार कोई ऐसा नहीं है कि जड़ संसार कुछ अलग चीजें जड़ संसार भी मात्र शिवत्व है उस शिवत्व के बीच जो भेद दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जीव संसार के शिव संसार के और जड़ संसार के वो मात्र माया जनित हैं। माया के पांच कंचुकों का काम है जिसने हमारे आसपास एक जाला बुन दिया है जिससे हमें भिन्नता दिखाई देने लगी और उसी से ये स्थिर है संसार इसलिए एक जगह पर शिव सूत्र में बड़ी अच्छी बात लक्ष्मण जी महाराज ने कही थी कि ये जो माया है सचमुच में सीमित जीव का गौरव है क्योंकि अगर माया नहीं होती तो यह संसार भी नहीं होता संसार का खेल भी नहीं होता उस तो सीमितता के दायरे में ही ये संसार चल सकता असीम के दायरे में संसार चले ही नहीं वो जब सब केंद्र में इकट्ठा हो जाएगा जैसी एक योगी शिव स्वरूपता को प्राप्त करता वो केंद्र में चला जाता है क्योंकि केंद्र में बहुत ज्यादा जगह नहीं है सभी सभी योगी जो केंद्र को जाते हैं वो सब एक हो जाते हैं क्योंकि शिव स्वरूप बोलते हैं वो एक समुद्र में गिरने वाली बूंद समुद्र ही बन जाती वो उसका अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती अभी एक अपने आश्रम में सज्जन पधारे थे वो जमीन के रजिस्ट्रार होते हैं पहले कसरावद में अक्सर तो फोन पे बात करते रहते हैं उन्होंने काफी सारे साहित्य पढ़ रखे हैं दुर्भाग्य से उनका कोई गुरु नहीं है ना और ना उन्होंने कोई बनाने की कोशिश की है या मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है लेकिन फिलहाल उनकी बातों से ही प्रतीत होता है तो वो बोलते हैं कि मेरे को अमर होना है मैं इसीलिए शिवशास्त्र पढ़ रहा मतलब अच्छी बात है अमर होने के लिए है शास्त्र तो लेकिन बोले मेरे को अमर इसी शरीर में होना है ताकि मैं वो अमर होने का आनंद ले सकूं और बोले कि फिर मैं अगर बोले शिव सायु जी में प्राप्त कर लूंगा तो फिर मेरा तो मजा ही खत्म हो जाएगा मेरे को क्या मजा आएगा आनंद मतलब को सर्वकर्तृत्ता का आनंद मेरे को तो कुछ लेने को ही नहीं मिलेगा वो तो फिर वो शिवलियां करेगा वो तो आज भी ले रहा है बाद में भी ले रहा है उसे को क्या फायदा मिलेगा अब ये प्रश्न उलझाने वाला है कभी कभी हमको भी ऐसा भ्रह में डाल सकता है कि हमको क्या मजा आएगा जब हमको शिव साहु जो मिल जाएगा शिवस्वरूप को मिल जाएगा और हम शिव में विलीन हो जाएंगे तो हमको क्या मजा आएगा उलझाने वाला प्रश्न कभी आगू है वही एकमात्र मजा है उसके अलावा कुछ मजा ही इसलिए वहां गए बगैर मजा संभव और सबसे बड़ी बात जिसे ये प्रश्न गुरु जी के सामने भी रखा था हुँ। हुँ। कि साहब वो तो जो है वो शिव लेगा मजा है ना हमको तो जो इस शरीर में मजा है वो तो छूट जाएगा हमारा प्रश्न गलत हो गया प्रश्न क्यों गलत है इसको अपन वैज्ञानिक तरीके से सोचें हमने एक सीमित आइडेंटिटी अपना रखी है है ना इस शरीर की तो जब चीज़ तक चीज़ हम विशाल आइडेंटिटी के लिए सीमित आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे वही बात है। तब तक हमारी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी पैदा ही नहीं हो सकती शरीर की मैंने जो है वो उसमें आइडेंटिटी हो नहीं सकती वो खुद ही उसकी एक सीमा है वो तो वो, और असीम हो नहीं सकता तो तुम असीम शक्ति पाना चाहते हो और सीमित शरीर को नहीं छोड़ना चाहते दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं खुद ही हो जाएंगे भाई इस शरीर को भाई शरीर में मैं तो कहता हूं अमर होना चाहता हूं और इसी शरीर को नहीं छोड़ना चाहता मतलब मरना नहीं चाहता मैं और अमरत्व चाहिए मतलब ऐसा तो नहीं होता शरीर तो मरेगा ही मरेगा। किसी का शरीर टिका नहीं राम जी का नहीं टिका कृष्ण का नहीं टिका हमारा क्या टिकेगा सबका किसी का भी नहीं टिकना है लेकिन सत्य यह है कि सीमित अपना सीमित अहंकार त्यागे बिगड़े एक विस्तृत अहंकार की रचना कैसे हो पाएगी आपकी आइडेंटिटी आज एक छोटे से आदमी की है जिसको हो आपका पड़ोसी भी नहीं पहचानता और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी यूनिवर्सल होना है सार्वभौमिक पहचान होनी है आपकी तो आपको छोटी आइडेंटिटी को तो त्याग नहीं पड़ेगा अगर आप आदमी सोचे कि मैं रेलवे बैठू दिल्ली जाना है पर इंदौर ने छोड़ू तो कैसे हो सकता है आपको वो वो तो चीज जो त्याज्य है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा उसके बाद आपको बेहतर चीज प्राप्त हो सकती है इसलिए आपकी आइडेंटिटी जब यूनिवर्सल होने वाली है एक बूंद सोचे कि मेरा ये सीमित स्वरूप नहीं हो और मैं सागर बन जाऊं तो ये इसलिए संभव नहीं है कि जब आप बूंद को समुद्र में डालेगा तो सागर बने जाएंगे लेकिन उसको बूंद का स्वरूप तो छोड़ना पड़ेगा इस, इस शरीर में रहते हुए हम अमर नहीं हो सकते अमर तत्व के लिए यह शरीर छूट जाएगा लेकिन प्रयास सारा इसी शरीर में रहते हुए हो सकता है क्योंकि शरीर का ठिकाना नहीं इसके बाद में क्या मिल जाएगा कहां चले जाएंगे जड़ बन जाएंगे क्या बन जाएंगे स्थावर बन जाएंगे या कोई ऐसा जीव जिसकी विवेक शक्तिहीन तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमको जो कुछ प्रयास करना इसी शरीर में रहते हुए करना और जब तक के शरीर जब तक कि कोई भी प्रयास संभव है कम से कम दिशा बदलने का प्रयास हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्या है जैसे हम इंदौर तरफ जाना है इंदौर की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो गई पैदल हो रही है चाहे बैलगाड़ी में हो रही है या धीमे धीमे रुक रुक की हो रही है लेकिन दिशा सही है तो आगे पीछे यात्रा गंते हुए मिल जाएगा अब अगर हमारी दिशा गलत है फिर गंतव्य मिला ही नहीं चाहे हमारी यात्रा तेज हो चल हो इस संसारिक दिशा में रख के यात्रा करना है तो परदी परधी मिलते चले जाएंगे और नई नई मिलेंगी अंत कुछ होगा ही नहीं उसका हाँ ऐसा हो जाएगा भाई इतनी परदी होता है संतुष्ट हो जाएगा आदमी ऐसा ही नहीं क्योंकि उसके बाद उसको फिर नई पर्दी दिखाई देगी तो निश्चित रूप से उस यात्रा का कोई अंत नहीं है और वही कारण है कि अतृप्ति अभिलाषा जो अभी बात आई थी कि अभिलाषाओं का गुलाम और कामनाओं का गुलाम बन के वो सतत शोभ को प्राप्त होता है और उस शोभ के हमारे स्वरूप में विलीन होते से वो परम पद को प्राप्त हो जाता है अगला अपन सूत्र अगली बार से फिर पढ़ेंगे